ब्रह्मसूत्र तथा भागवत कथा का पान हम करते रहे हैं सुखदेव जी की उस कथा के समापन के उपरांत आज हम भारत कथा के रूप में भारत जाति की जो कथा है जो भारत संज्ञक कथा है जो भरत खंड की भारत जाति संस्कृति और धर्म की कहानी है हम उसी कथा से आरंभ करेंगे जिसमें सारे हमारे पुराण उपपुराण, स्मृतियां वेदादि आदि आदि तो एक सम्मिलित कथा है एक नई कथा का हम वेद के साथ आज आरंभ करेंगे अभी तक हमने सभी महाकाव्यों को सारी कथाओं को ग्रंथों को लिया और करीब करीब सभी सनातन धर्म से जुड़े संप्रदायों को भी हमने जानने का प्रयास किया कि संप्रदाय मेरी वाहे पूजा है उसका अपना स्थान है वेद उसी वाहे पूजा को हृदयंगम कर आत्मा से जुड़ने की बात है सांप्रदायिक सोच हमें भौतिकताओं से परे नहीं ला पाती उसी को महत्वपूर्ण बताती है इसलिए पूजा पाठ की औपचारिकताओं का हम निर्वाह कर लेते हैं ये भी अच्छी बात है परंतु यदि वेद में आकर के हम उन औपचारिकताओं को उस परमेश्वर को जानते हुए जो घट घटघटवासी या उसके साथ जुड़कर जीने लगे तो हमको हमारे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति सहज ही हो जाती है धर्म और सांप्रदायिक सोच में यही भेद है धर्म एक संपूर्ण विषय है जिसका एक अंग सांप्रदायिक सोच है और दूसरी जो है वो वेदाधिक है किसी धर्म को संपूर्णता से जानने के लिए हमें सभी पुराणों स्मृतियों वेदों और ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग रास्ता दिखाते हैं। व्याख्याकार ही रास्ते भटका दिया करते हैं और सिर्फ केवल यदि हम भारत कथा की ही बात करें तो भारत खंड जम्बू द्वीप इस पूरे प्लेनेट का नाम है आदि कथा में जंबूद्वीप भरत खंड जम्बूद्वीपे भरतखंड जब भी हम आकाश से देखते थे इसे तो ये नीले घनेर जामुन के फल के जैसा दिखता था और अब भी जो हमारे यान गए हैं और लौटे हैं तो उन्होंने भी कहा है सचमुच ये एक चमकते हुए नीले जामुन अथवा शालीग्राम की बटिया के जैसा ये पूरा ग्रह दिखता है आज विज्ञान भी वेद की राह पर जो वेद ने दिखाया है उसे देख पा रहा है इसलिए हम एक व्यापक भारत कथा का श्री ग्रेष करते हैं जिसमें सारे ग्रंथ अब आएंगे उनके संदर्भ आएंगे उनकी कथाएं आती रहेंगी और हम अपने को पढ़ते रहेंगे क्योंकि संप्रदायों में मेरे वाहे जीवन को व्यवस्थित करना मुझे इस धरती का एक अच्छा मनुष्य बनाना और मुझे आत्मपरक जीने की कला सिखाने की बात थी ये आचार्य धर्म था और ऋषि जिसे हम गुरु कहते हैं गुरु का अधिकार केवल ऋषि को ही है आदि वैदिक धर्म में। अब तो आप लोग घर घर गुरु जी देखते हो तो गुरु का वर्ण अध्यात्म अध्यमाने चहों ओर अराउंड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आत्मा आत्मन अपने ही आत्मा के चारों ओर के उस सत्य ज्ञान को कराना जो मेरे भीतर की आंख खोल दे मुझको मुझसे मिला दे हम उसी को गुरु कहते हैं द्वैत और अद्वैत दोनों धर्मों को दोनों परिपाटियों को जोड़ने के बाद ही धर्म का स्वरूप आता है वाह्य जगत में मैं द्वैत धर्म जीता हूं आत्मजगत में अद्वैत धर्म है मेरा और इन दोनों का संमिश्रण ही जीवन है ना वो द्वैता द्वैत विशिष्टा द्वैत अद्वैता द्वैत और लाठी पत्थर ये सब नहीं ये लड़ाई झगड़े नहीं है जब भी मैं भौतिक जीवन में जीता हूं तो मैं द्वैत धर्म में जीता हूं ये मेरे निमित्त धर्म है ये द्वैत धर्म है मैं पिता हूं पुत्र हूं पति हूं भाई हूं बेटा हूं आदि आदि अफसर हूं नौकर हूं राजा हूं रंग हूं यथा यथा यह द्वैत धर्म है इसमें कोई झगड़ा नहीं है और जब मैं अपने भीतर अपनी आत्मा की समाधियों में जाता हूं तो मैं अद्वैत की धर्म की राह पर होता हूं क्योंकि वहां सिर्फ मैं ही होता हूं कोई सगा वगा नहीं जा सकता वहां उसको अपने में जाना होगा हा समझो इस बात को बिल्कुल सरल कर रहा हूं जमीन के स्तर तक गंभीर भेद उतार रहा हूं आपके सामने हा उन्होंने बड़े बड़े पोथे लिख डाले हमारे आचार्यों ने और खूब शास्त्रार्थ भी हुए झगड़े भी हुए और बात किसी के पल्ले ना पड़े इट्स वेरी सिंपल वेन आई लिव इन द आउटर वर्ल्ड आई लिव इन ड्यूएलिटी दो अतवाद में जीता हूं कि जहां मैं हूं और मेरे सामने कोई और है वो है इसलिए मैं हूं भाई पिता ना होता तो मैं पुत्र कैसे बनता पत्नी ना होती तो मैं पति कैसे कहा था बेटा ना होता तो मुझे बाप कौन कहते तो जहां मेरी हर आइडेंटिटी कहीं ना कहीं पर आश्रित है ये द्वैत धर्म है लेट एस एक्सप्लेन इट अब हम भारत कथा में आएंगे इसलिए कोई संदेह कहीं नहीं छोड़ेंगे और इतना सरल करेंगे कि सहज व्यक्ति भी इसे समझ पाएगा और चमत्कारों के पीछे फिर नहीं भागेगा क्योंकि वहां द्वैत धर्म है मेरी पहचान ही नहीं है द्वैत के बिना मैं कौन हूं अमूक का बेटा हूं बिना द्वैत के परिचय नहीं है अमुक मकान का मालिक हूं बिना द्वैत के मेरा कोई परिचय नहीं है और अंतर जगत में यह सब झूठ है मैं जीव हूं बस जीव हूं और मेरे भीतर सिर्फ मैं हू स्व आय स्व असमें यह धर्म है और इसकी कल्पना हमें केवल भारत धर्म और संस्कृति में ही मिलती है हिंदू नाम की कोई जाति नहीं हिंदू नाम का कोई संस्कृति नहीं हिंदू नाम, नाम का कोई संप्रदाय नहीं ये तो एक गाली है हिंद को पर्वत पर हिंदवार एक जगह है वहां बंजारे रहते हैं जिसका अब नाम बलख नगर है वहां के बंजारों को हिंदू कहते थे वह आप नहीं हैं गुलामी के अंतरालों में विदेशी आपको इस नाम से गाली देते थे तो आपने उस गाली को नाम धारण कर लिया जबकि आप हिंदू कदापि नहीं है इंडियन भी आप नहीं हैं क्योंकि क्रिश्चियन फिलॉसफी में जो चर्च को नहीं मानते और चर्च में शादी नहीं करते वो सब नाजायज लोग हैं उन्हें इंडियन कहा जाता है और ऐसी औरतों से जिनकी कानूनन विवाह चर्च में नहीं हुआ जो बच्चे पैदा हुए हैं वो अवैध हैं बास्टर्ड हैं उन्हें हम इंडियन कहते हैं इंग्लैंड में अमेरिका में सभी देशों में आज भी और क्योंकि यहां भी चर्च में लोग शादी नहीं करते थे तो जैसे उन्होंने इंडियाना स्टेट अमेरिका में इंडियाना नाम दिया जैसे वेस्ट इंडीज न्यू मिनी इंडीज गिनी इंडीज बनाई तो हमको भी इंडिया कहते थे यहां तक कि चाइनीज को भी इंडिया कहते थे तो इंडियन आप नहीं है क्या आप अपने को अपने पूर्वजों को गंदी बद्दी गाली देना चाहेंगे आरे ईरानियों को कहा जाता था आरियाना एरियाना ईरानी थे आप कौन थे आप इस भूमंडल की आधी संस्कृति हैं भरत खंड की भारत जाति है भारत ही नाम है आपका आज भी जब पूजा संकल्प लेते हैं तो आप कहते हैं अष्टाविश में युगे कली युगी कली प्रथम चरणे जंबूद्वीपे भरतखंड कि जंबूद्वीप का वो भरत जो है उसका अमुख नाम भारत मैं हूं इसीलिए जब एक व्यापक युद्ध भी हुआ तो उसका नाम भी महाभारत रखा गया यहां तक के मानस तक में सनातन धर्म ने कभी हिंदू शब्द को नहीं स्वीकारा और भरत शब्द की व्याख्या तुलसी तक आई है विश्वकरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई कि जो युवराज हैं दूसरे श्री राम के उपरांत उनका नाम क्या हो जब पूछते हैं महाराज दशरथ तो उत्तर देते हैं गुरुदेव कि जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं जो भारत है उनके नामांतर इस बालक का नाम इस सुकुमार का युवराज का नाम भारत होगा यह परमेश्वर जैसा ही सबका भरण पोषण करने वाला होगा दुर्भाग्य से हमारे यूनिवर्सिटी के विद्वान जो सिर्फ विदेशियों की तलवे ही चाटा करते थे उन्हें एक राजा भरत मिल गया तो कहला भरत से इसका नाम भरतखंड पड़ा यह बेवकूफी की बातें हैं इनमें कोई दम नहीं है क्योंकि यह संकल्प तो आदिकालीन है और भरत राजा भरत से पहले राम के छोटे भाई भरत हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं और यह त्रेता युग है जो 15 से 25 लाख साल के बीच का अंतराल है कब का है अब उसको खोज पाना इतना सरल नहीं है इतिहास अथवा आर्कोलॉजी की दृष्टि से इतने गंभीर अतीत में जाना विज्ञान के लिए संभव ही नहीं है अभी जो पुल को भी हमने सेटेलाइट से देखा और भगवान राम का जो बनाया पुल था उसकी भी उम्र साढ़े सत्रह लाख से कहीं अधिक पुरानी बताई गई है तो स्पष्ट है कि ये त्रेता युग था जो टूट गया खंडित हुआ बात में और इसने एक बार फिर हमको दिखाना चाहा है कि ये कथा बहुत गंभीर अतीत में है अब इस कथा को आरंभ करने के लिए हम सबसे पहले सारे विष्णु महापुराण महाभारत महाकाव्य हरिवंश पुराण अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण स्कंद पुराण और सभी पुराणों में एक कथा सभी के आरंभ में आई है हम उसी कथा से आरंभ करते हैं अपनी भारत कथा को यहीं से आरंभ करते हैं ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा यह जीवन के समीकरण उत्पत्ति और सृष्टि की कथा है त्रिदेवों की कल्पना हमें आदि देवों से भी पूर्व मिलती है ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके तीनों के पूरक सरस्वती लक्ष्मी और मां दुर्गा इनकी चर्चा हम सर्वत्र पाते हैं ये कहना कि वेदों में इनका नाम नहीं है मेरे को लगता है किसी ने वेद नहीं पढ़ा है या वेद का कुरानीकरण कर रहा होगा या किसी दूसरे संप्रदाय में उसको डाल रहा होगा हम नहीं जानते उसे हम सब वेद पढ़ते आ रहे हैं कृष्ण तक की स्थिति है इसमें क्योंकि इनका पुनर्संकलन कृष्ण के काल में ही हुआ है जो आज हमारे पास है इससे स्पष्ट है क्योंकि मधुचंदा भी श्री कृष्ण के भक्त हैं और जो दूसरे ऋषि जिनको हम पढ़ के आ रहे हैं मेधातिथि कर्ण वो तो दुर्योधन को समझाने ही जाते हैं महाभारत में कि युद्ध को टाल दो मैं तो तुम्हारा होने वाला है यह कथा महाभारत में सुना है तो स्पष्ट है कि पुनर्संकलन इन्हीं ऋषियों से जिनसे हमने लिया भले ही आदि काल से चले आ रहे हैं लेकिन इनके रहस्य आदि जो कुछ भी जन ऋषियों से हमने लिए हैं ये महाभारत के समकालीन भी हैं आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते लेकिन गंभीर आदि वैदिक काल में जो कथाएं संकलित होकर इन स्मृतियों में पुराणों में आई हैं सम से उसमें इन सबकी चर्चा आई है विष्णु पुराण है तो उसमें ब्रह्मा की भी है और महेश की चर्चा है शिव पुराण में तीनों की चर्चा है और देवियों की भी यथा चर्चा है तो स्पष्ट है कि ये कहना कि ये नहीं, तो वो नहीं थे बोलने के नहीं इन्हें समझने की हमें जरूरत है विष्णु मैंने कहा नीलाकाश को हा विष्णु जी करण कैसा है और नीलाकाश के कमल से कहीं केंद्र से प्रगट होते हैं कौन से देखो देखो समझो इस बात भगवान विष्णु दुण के नादी कमल से अर्थात क्षीर सागर के केंद्र से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति दर्शाई गई है और ब्रह्मा ही सृष्टि के करता है अर्थात हमारा जनक वो केंद्र बिंदु है जहां से हम आए हैं इसे समझते इन कथाओं के पीछे वो जो गंभीर रहस्य छिपे हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करो और जल की उत्पत्ति भी विष्णु के चरणों से हुई है पैर से ओठी से हुई है और ब्रह्मा जी के कमंडल से यह जल धरती पर आया तो जल और जीवन दोनों की उत्पत्ति है है ना आप लोग बार बार मानते हैं साख पुराण मैं सारी ग्रंथ एक साथ दे रहा हूं आपको नो एक्सेप्शन सब में संभाव से ये आया हुआ है यदि थोड़ा सा विवेक से पढ़ो तो समझ सकते हैं जल और जीवन विष्णु के कमल क्षेत्र के पास से आया है अर्थात विष्णु अर्थात नीला आकाश के किसी केंद्र बिंदु से किसी सेंट्रल पॉइंट से आया है वेदर इट्स लाइफ और वाटर। अगर ये मान्यता ना होती तो ये सारी कथाएं समभाव से सारी ग्रंथों में क्यों आती वह हर ग्रंथ जो अपने ही आराध्य को सबसे बड़ा बता रहा है लेकिन वो सबका यथा सम्मान भी कर रहा है और समभाव से मानता है कि विष्णु के कमल नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति है और विष्णु से ही जल की भी उत्पत्ति है ज्योतिर्वीर सोपान एक ग्रंथ के रूप में तीन ग्रंथों का जो वॉल्यूम दिया है उसमें भी मैंने बहुत कुछ कहना चाह है लेकिन क्योंकि अभी लोग इसको समझते नहीं है तो इसलिए उसको जितना सरल से सरलतम करने का प्रयास करता हूं कि पहले वो थॉट को तो ले लें फिर उसकी आगे चर्चा हो है ना जिसको कहते हैं ना भूमिका यह भूमिका की किताबें है फिर चारों तरफ अब तो विज्ञान भी शोध कर रहे हैं धीरे धीरे हम वहीं पहुंच रहे हैं और अभी भी हमें आकाशगंगाओं के पास जाकर जल भरपूर मिला है स्पेस में तो विज्ञान भी सोचने पर दुना मजबूर हो गया है कि क्या सचमुच जल की उत्पत्ति वही हुई है जहां ये सारे ग्रंथ और वेदाधिक बता रहे हैं ये कोई कपोल कल्पित कथाएं नहीं है और आपका उद्गम उस आकाश में ब्रह्म कमल में है हाँ, समझ में आ रहा है थो। तो थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो रहस्य स्पष्ट होते चले जाएंगे आज जिस धरती से हम एक कीट से भी बदतर होकर के भौतिकताओं से चिपके हुए हैं हम अपना परिचय तो ले, ले कि हम कौन हैं कहां हैं कहां से आए हैं हम और कौन है उनको बनाने वाला ये वेद सारे सारे के भीतर की बात क्यों कर रहे हैं और यज्ञ ही भले बाहर आहूतियां दिलवा रहे हैं लेकिन जला तो मुझको मेरी आत्मज्वालाओं में रहे हैं और तीसरे ऋषि में भी हम चल रहे हैं और ऋषा दर रिशा हम यही पढ़ते आए बड़ी अद्भुत बात है हा सभी संप्रदाय के ग्रंथ अपने ढंग से उस कथा हो करते हैं कि उन्होंने एक परम पिता ने अनंत सिद्ध सत्ता ने इनसे कहा कि आकर के सृष्टि करें देवी भागवत में महा भगवती कहती है बात ही की शीर्ष कहा तो उन्होंने मना कर दिया पति के लिए विष्णु पुराण में भी ऐसे ही आया और तब जब कोई भी राजी नहीं हुआ तो ब्रह्मा से कहा गया कि वो सृष्टि करें तो ब्रह्मा जी ने जो पहली सृष्टि करी जिसमें जीवों की उत्पत्ति करी वे सारे जीव मानस से प्रकट हुए मानसी थे आप मानस शब्द करते नहीं जानते हैं कि जीव की उत्पत्ति मनसा हुई ब्रह्मा जी की इच्छा से हुई तो जीव आज भी क्या है मानसी है और इस प्रकार क्षीर सागर में ब्रह्मा जी ने जीवात्माओं की उत्पत्ति की तो उसी में उन्होंने ऋषियों को बनाया हाँ प्रजापति प्रकट हुए नारद हुए उनके मन से उत्पन्न और ये सारी सृष्टि मानसी है लगभग सभी पुराणों में सभी संप्रदाय ग्रंथों में जो सनातन धर्म से जुड़े हैं क्या ये आपको बताने के लिए काफी नहीं है कि जीव की उत्पत्ति आज भी मैथुनी नहीं है जीव संद्रोग से उत्पन्न नहीं होता उससे केवल शरीर बनते हैं जिसमें वो रहता है बस इतनी सी बात समझने की जरूरत है यहां क्यों कह रहे हैं सारे ग्रंथ एक साथ आप नहीं कैसी आप कौन है षण को हम हमेशा क्षीर सागर में रखते हैं आकाश में क्यों क्योंकि वो पालन का जो देवता है भले हम धरती पर हैं, हमें पालता आज भी आकाश है यदि हमारे पास जीवन का अगला क्षण है तो भी आकाश की दया से है क्योंकि हम इस भूमंडल पर रहते हुए भी आकाश की दया कृपा पर जीवित हैं। हम उस घर में रह रहे हैं जिसकी छत ही नहीं है बस आकाश है कोई भी रहकर उनका बात इस सारे भूमिमंडल का ध्वस्त कर सकते हैं यदि हम पल रंग लिए तो इस भी आकाश की दया और कृपा से क्योंकि प्रलय भी देवता है अप्रदय केवल ग्रेविटी में माया में ही संभव है इसलिए उनको इस धरती पर जो सबसे ऊंचा स्थान है हमने रंज पर्वत दिया संपूर्ण दौरान हमें से केवल गला नीला है यह स्पेस में है इतनी हाइट है उनकी बोलो ना हाँ वो तो विशेष पिलाया हुए तो आगे हम कथाओं में पढ़ेंगे और ब्रह्मा क्योंकि सूक्ष्म में ब्रह्म की प्रतिदाता ब्रह्मा है मानसिक सृष्टि का दाता भी ब्रह्मा है तो वो सर्वत्र उसके लिए कोई स्थान नहीं दिया हमने और गुरु की शिक्षा में भी जब मैंने हमें ने शिक्षा के लिए रूप देना चाहा मंदिरों के रूप में तो विष्णु की उंगली में सुदर्शन चक्र रखा सुलौकिक सचराचर का दर्शन ही तो सुदर्शन है सब नहीं उसकी मनिमा प्रतिभा को देखना और ये जो सुदर्शन चक्र है खीर सागर में नाचते हुए ग्रहों और नक्षत्रों का परिक्रमाओं करते हुए उन्हीं का प्रतीक तो है जो खीर सागर अर्थात विष्णु के उन्हीं में दिखाता ये सुदर्शन चक्र विष्णु क्या अलावा नहीं दिखाता मैं हृष्ण तो उनके लिए लाभतार है कि सारे ग्रह नक्षत्र सुदर्शन चक्र की भांति नाचते हैं जिस केंद्र के चारों ओर वो उंगली विष्णु की है वो केंद्र में बोधन का स्पेस का ग्रेविटी फ्री जोन का जिसे हम आकाश कहीं कहीं कुछ भी कह सकते हैं तो सुदर्शन विष्णु के पास है और शंख भी हम विशेष विशेषकर उनके पास देते हैं क्यों तो शब्द भी आकांक्षा से ही प्रकट होता है है, और जैसे कीचड़ से कमल प्रकट होता है अग्नि को मल्टा लिया हुआ है, वही उत्पत्ति का क्षण महाविष्णु है माने ब्रह्म जी के पास तो ब्रह्मा सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म तत्व की उत्पत्ति का जनक है इसलिए उनके पास सारे वेद दिए वे राज सारा ग्रंथ दिया और वो ज्ञान के विराधा कहलाए क्योंकि तो विष्णु का काम खिलौनों को बनाने और पालने का है इसलिए वो चतुर्भुज कहा है वैसे तो बाद में सभी की बुझाएं लगा दी लेकिन क्यों कहा चतुर्मानी जो चतुर्भुष चाहू सबका पालन कर रहा हो बना रहा हो जीवन के अमूल्यक्ष क्षण प्रदान कर रहा हो और जिसकी चतुराई जहां में हो वो चतुर्भुज होगा ठीक है ब्रह्माण जी को हमने चतुर्मुख रखा क्योंकि वो तो हाथ से नहीं वाणी से ज्ञान को दे रहे हैं और वाणी की तो देवी का यह नाम सरस्वती है कैसी चयन है गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भी हमने यथा आकाश तथा रखा इन्हें कि हमने कोई कपोल कल्पना को उभारने का प्रयास किया है महाशिव जीवन को कि अयोग्य होने पर इस शरीर की प्रणय करने वाले हैं इसलिए वो पंचमुख हैं क्योंकि पांच तत्वों से ये शरीर बना है इसे पांच तत्वों में विलीन करने वाले हैं तो महाशिव के मुंह कितने हुए पांच है वो पंचमुख नहीं मां नतुंजय जी भोलेनाथ तो प्रलय के समय ही पांच मुख दिखाए जाते हैं अन्यथा सहज भाव में एक ही मुख रहते हैं तो आप उधर मत देखिए अभी तो दया कृपा कर रहे हैं ना बोले भंडारी तो पंचमुख है महामृत्युंजय मंत्र का जहां हम पूजा स्थापना करते हैं यदि पार्थिव पूजन भी करते हैं तो हम पंचमुख ही बनाते हैं ये नियम है और भोलेनाथ के हाथ में हमने तीन शूल का त्रिशूल दिया प्रलय तो करनी हो तो इसमें कहना जो संप्रदायों में पूजाओं में भी जो रूप उतरे जो भव्यता आई जो लौटी उसका कारण भी वेद है और वो सृष्टि के उस बिंदु के साथ जुड़ा हुआ विज्ञान है बचो हो तो तुम्हें बढ़ाया जा सकता यहां से हमारी कथा का आकाश के उस केंद्र बिंदु से आरंभ होता है ये भरत खंड संस्कृति का जो केंद्र है वो वहां पर है हम इस कथा को विस्तार के साथ लेते चलेंगे लेकिन पहले हम थोड़ा इनको भी ले लें जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं ब्रह्म सूत्र को खोलें आज आप पांचवें सूत्र में हैं हमने अब तक चार सूक्त पढ़े हैं चार सूत्र पढ़े हैं सूक्त तो नहीं सूत्र होते हैं ये ब्रह्म सूत्र है ब्रह्म ने आत्मा आत्मा के सूत्र सूक्ष्म विज्ञान तो हमने आरंभ किया था अथा तो ब्रह्म जी की आशा आहो आश उस ब्रह्म को जाने सृष्टि के उस मूल बिंदु को जाने उत्पत्ति सृष्टि प्रलय की इस लीला का सूक्ष्म पहचाने आओ आत्म जिज्ञासा करें आओ उस सत्य को खोजें जन्म देस्य तदा जिसके कारण जीवन है जन्म है जिंदगी है मृत्यु है बारंबार जन्मना है आओ आज उसे खोज डाले सीधे सीधे अर्थ कर रहे हैं सीधा, सीधा सीधा सूत्र सरल होते हैं विकट नहीं होते विद्वान उनका तांडव बनाया करते हैं हाँ। और इस प्रकार हमने जाना कि शास्त्र योनिवाद और सभी शास्त्रों ने सभी ग्रंथों ने सभी योनियों का कारण किसी योनि में भी जन्म हो उन्हीं को उनका मूल बताया है जो ब्रह्म है आओ उस आत्मज्ञान को जानें अपने आप को पढ़े तत्व समन्वयात् जो संभव से हम सब में व्याप्त सेवेंथ हेवन में और सात लोग की कल्पना यह आसमानों से टपकने की बात यह नहीं है तो तु समन्वया कि यह भले ब्रह्म है ये आकाश ही है लेकिन यह आकाश भी संभव से हम सब में रहता है कैसे रहता है कैसी अद्भुत बात है यह नहीं कि मैं केवल आकाश की ही धरोहर हूं धरती पर ना मैं आकाश के साथ हूं आज भी इस धरती पर क्या आप सोच सकते हैं कि वो आकाश जो बाहर दिखता है वही आकाश हम सब में रहता है क्या कभी आपने जानना चाहा और क्या आप कभी जानना नहीं चाहेंगे तब तू समय तुमने भी हम सब में समाया हुआ है ऐसा और वह सृष्टि का बिंदु हम में है सृष्टा हम में है सचराचर हम में जी रहा और हम हैं कि अपने को पहचान नहीं पा रहे तो अथवा तो ब्रह्म जी ज्ञा सा और आज का सूत्र है ईक्ष तेर न शब्दम ईक्ष तेर न अशब्दम संधि विचेद हो गया ईक्ष माने ईख ते जैसे गन्ने के रस का गुड़ का स्वाद न नहीं बता सकता अशब्दम जो शब्द से हीन है गुवर है बाइक इसी बात ते मैं शब्द अब हां भाष्यकारों ने बहुत सारे सारे पुराण जो डाले उसमें ये है उसमें ये हा मतलब कैसे कहते हैं बात का बतंगड़ बना में ईच ना न अशब्दम गुंबे का गुण है ये जिसकी वो व्याख्या नहीं कर सकता तो वो आत्मा है वह आत्मतत्व है जो इंद्रियों से परे है जिसे छुआ नहीं जा सकता जिसे देख नहीं सकते जिसे पढ़ नहीं सकते जिसका स्पर्श भी नहीं मिलता है और उसी का स्पर्श मिलता है जैसा कि पूर्व की रिशा में हमने पढ़ा था दूर दूराचा साचा कि वो ब्रह्म दूर है दूर दूराचा इतना दूर है कि मेरी इंद्रिया पा ही नहीं सकती और साचा फिर वही तो सत्य है और सच क्या है दूर आचा साचा है तू तो जिसके शब्द को ईस्तेर न शब्दम कि जिसे गूंगे के गुड़ की तरह जिसे जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती उसे तो अंतरमुखी होकर पाया जा सकता है अनुभूत अंतर में जाके इंद्रियों से परे जाकर के किया जा सकता है जो इंद्रियों से परे का विषय है गूंगे का गुड़ है यह ऐसा है और उसी को आज हम गिर में भी ले लें हमारे ऋषि हैं तब कथा में आगे बढ़े क्योंकि ब्रह्मसूत्र वेद यथावत चल, चलते रहे और कथा में भी हम आगे बढ़ते हैं कहा रहे कहामाग्नेसु मृत्यम वाजीषु यम जुना सायंता स यंता शस्वरी ऋष ये ऋषा है हमारे ऋषि हैं आजीर गति शिणे और इनके चौथे सूप की सातवीं ऋषा है तीसरे ऋषि में और ये क्या कह रहे हैं कि यम अग्नि मां यहां हलंत हो जाएगा जब संधि विचेद होगा तो यम अग्नि जिस अग्नि के द्वारा जिस अग्नि में जिस ब्रह्म ज्वाला में आत्मज्योतियों में पित्सु पुनः पुनः उत्पन्न होता चमकता है मरत्यम अवाह मरत्यम महलंत हो जाएगा अवाह मर कर अधोगति को चला गया दक्षिण को चला गया ये रूप ये शरीर हमारा भस्मी हो जाता है जिसमें मरत्यम आवाह और ऐसी गत को प्राप्त हो गए इन भस्मियों को वाजीशु यम जुना यज्ञों के द्वारा वो ब्रह्म ज्वाला किस प्रकार फिर पेड़ों में अन्न में वनस्पतियों में और मानव शरीरों में लाती है यथा योनियों में प्रकट करती है शास्त्र योनित वाद जो ब्रह्मसूत्र में पढ़ा तो है तो कहा यम आंगने अभी तक तो मम्मी पापा ही याद आते हैं ना उसने बनाया माँ को उंगली आती क्या बनानी ये बाप अंगूठा जानता लेकिन झूठे दम और कपट जीते पाप करते हैं क्यों क्योंकि आत्मा का ज्ञान जो नहीं है और जानना भी नहीं चाहते मनुष्य होकर के तो क्या पशु योनियों में अपने को पढ़ोगे कुत्ता बिल्ली बन गए कब पढ़ोगे अपने आप ये सारी डिग्रियां ये काबिलियतें ये पद और ये धंधे फंदे क्या जिंदगी का एक दिन तुमको दे पाएंगे क्या तुमको तुम्हारी चिता की लकड़ियों की राह से लौटा पाएंगे इसी को सब कुछ मांग के क्यों जी रहे हैं हम वेद खोलता आंख हमारी हर अंधे को दम है कि वो तो बहुत बढ़िया जी रहा है कह रहा है यम अग्नि प्रसु पढ़ो अपने आप को ये वेद हैं कि जिस अग्नि ने पृथ्सु उभारा मुझे मर्त्यम आवा जड़ योनियों से भस्मी के कणों से दुर्गंध से सुगंधित वनस्पतियों में पवित्र फलों में और उससे यज्ञों के द्वारा जिसने ना माने हम सबको जो माने उत्पन्न किया यम जिस भांति हमें उत्पन्न किया और बराबर यज्ञों के द्वारा हमें सांस क्षण और जीवन की एक एक धड़कन उत्पन्न करके तेरा आज भी चल रहा यज्ञ वो मुझमें और मुझ मेरी बात सुनो मैं जानता नहीं उसको खाली अपनी पीठ थपथपाए जाता हूं फलाने ने दया कर दी उसकी कृपा हो गई बस यही गाया करता हूं कहा जीशु यम चूना और यज्ञों के द्वारा ही जो निरंतर क्षण क्षण उत्पन्न कर रहा मुझे अगली सांस अगर पैदा ना होती तो मैं अगली सांस जीता कैसे तो मैं तो सांस सांस जन्म ले रहा हूं फिर फिर उस यज्ञ से हर सांस जिया हूं हर बार जन्मा हूं अपने ही अंतर से मैं और अंधता देखो कि मैं खाली चतुराइया गाता फिर भटकता रहा मैं मैंने कभी अपने को पढ़ना और जानना नहीं चाहा और दुर्भाग्य देखो कि इस देश की शिक्षा भी महापतन को चली गई अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह मोटी घोष और भौतिकताएं भर है नहीं है मेरी शिक्षा में तो मैं ही नहीं हूं मेरा क्षण ही नहीं कौन सी ईमानदारी पकड़ के जीऊंगा मैं किस सच और ईमानदारी की बात अब करूंगा मैं क्योंकि मैं तो शब्द से ही अपरिचित हो गया हूं सत्य नाम की चीज भी तो अब मेरे पास नहीं है मैं जानता ही नहीं होता क्या ये क्योंकि जब अपने ही सत्य को नहीं जाना तो मेरे पास सत्य की कसौटी कहां टलूंगा काहे में कि कितना सच कितना झूठ मैं कैसे जानूंगा सब कुछ तो अंधता में धृत राष्ट्र की जा चुका है एक अंधे की जिंदगी जिया करता हूं कि हर क्षण जनमता रहा हूं इस दे में एक एक क्षण और यज्ञ की द्वारा ही हर सांस आरक्षण में मैं उत्पन्न होता रहा हूं में और मुझे मेरा अता पता नहीं है खाली बाहर भट, भटकता फिरा हूं और गॉसिप्स को ही मैंने सब कुछ माना है बस इसकी चर्चा उसकी चर्चा थोड़ी राजनीति कर लू थोड़ा फलाना कर लू थोड़ा घर गर गृहस्थी कर लू अरे ये सब बकवास है यदि मैं ही मेरे पास नहीं हूं तो फिर मेरे पास कौन है भरी भीड़ में एकदम अनजाना अकेला अनाथ सा पड़ा हूं मैं यदि मैंने मुझको ही नहीं जाना है तो, तो कहा हर क्षण जिसमें जन्मता रहा और मुझे उन सांसों और क्षणों को देने वाले का मेरे मन में कोई आदर कोई भाव नहीं है कोई भाव नहीं है मैं नहीं जानता उसे कहा सायता शस्वरी सश्वती ऋषा तो शस्वती ही ये यह संधि तो जैसे वो मुझे भस्मी से अधोगति से वो उद्धार करके मानव रूप में लाया और क्षण क्षण पालता रहा मुझे मुझ जीव जीव को इस इस इस जीव को इस इस इस शरीर रूपी देवालय में में मंदिर वो इसी भांति शाश्वत अजर अमर ईशा देवत्व में भी यज्ञों के द्वारा उत्पन्न करे तो चलो हम अंतर्मुखी हूं आओ हम आत्मा से जुड़ जाएं और पुनः ब्रह्म सूत्र के पहले सूत्र में आए अथा तो ब्रह्म जी की आशा अरे छोड़ो ना बाहर की जी की आशाएं आप कितना कूड़ा कितना कपट बटोर लिया तुमने कितने लोभ लालच पी लिए तुमने एक सांस भी तो वो ना दे पाए तुमको सांस दी तो फिर इसी यज्ञ ने जो वेदगा रहा है धड़कन मिली तो इसी से क्षण पाया तो इसी से। तो चलो आज उसकी राह चलें जो मुझे भस्मी से अन और अन्न से दुर्लभ योनि में लाया है जो क्षण क्षण पालता रहा है आप उस आत्मा से योग करें उससे जुड़ जाएं और शाश्वत देवत्व को पाएं अज अमर राह चले चलो लौट उस बिंदु पर चलें जहां जन्मे हैं हम हम पुनः अपनी कथा में लौटते हैं जा के साथ ही तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी और उनकी कल्पनाओं से संसार प्रकट हुआ वैसे वेद में यज्ञोपवी संस्कार जो त्रिकाल गायत्री करते हैं तो वो भी इस मंत्र का जाप करते हैं ओम ऋत सत्यम चा विद्वात पसु अद्य जायत तथो रात्र जायत तथा समुद्रो दरुणा समुद्रा दर्णा ददी, सूर्य यथा पूर्व संशी दिवंच पृथ्वी चातरिक्ष मथु स्वाहा ये ऋचा है जो हम पढ़ते हैं सदा गायत्री मंत्र के साथ जब त्रिकाल गायत्री करते हैं हमारे जो यज्ञोपवीतधारी हैं, खाली डोरीधारी नहीं यज्ञोपवीतधारी हैं। इस अनंत आकाश में न पृथ्वी थी न आकाश था एक शून्य जी रहा था जब उस समय ऋत प्रकट हुआ ऋत कहते हैं रित्मा ने वो सत्य जो अजर अमर अविनाशी है अर्थात परमेश्वर है वो भी बड़ा अद्भुत था बहुत भोला अकेला खामोश घूमता था उसकी दृष्टि सत्य पर पड़ी सत्य जो प्रकृति है जीव है प्रकृति की अवस्था है जो प्रकृति के अवस्था के अनुरूप ये जीव बच्चा होता है जवान होता है बूढ़ा होता है आत्मात्व तो नित्य है तो दो सत्य आमने सामने थे तो ओम रितंश सत्यंश दोनों ने दूसरे को देखा एक मनोरम कल्पना है दोनों ने एक दूसरे को देखा दोनों को दोनों बहुत भाई नेत्र मिले मिलाए, मुस्कुराए और पुण्य सूत्र में खींचते चले गए बनते चले गए रित और सत्य अभी दो आपसो आपस और उन्हीं की हंसी और खिलखिलाहट से हा पृथ्वी नक्षत्र सितारे सब खिल खिलाने जगमगाने लगे वे मुस्कुराए नक्षत्र मुस्कुराए वे खिल खिलाए शब्द प्रकट हुआ और सत्य और रित झूमने लगे नाचने लगे उन्हीं के नृत्य का अनुमोदन में ग्रह और नक्षत्र भी परिक्रमाओं को प्राप्त हुए और आज भी नाच रहे हैं वो एक कल्पना है वेद की लेकिन ये कल्पना कोई कल्पना नहीं एक यथार्थ को छात्र तक लाने की एक प्रक्रिया है सिंप्लीफाई करके बच्चे को पढ़ाने का मार्ग है वे झूमे वे नाचे वे गाय पृथ्वी भी झूमने लगी और परिक्रमा करने लगी सूर्य की और फिर सारे ग्रह और नक्षत्र नाचने लगे वेद की इस कल्पना को आप तो भूल ही गए और सारे विश्व ने नहीं माना फिर खाली दो स्कूल ऑफ थाट थे दे ग्लोब वेस्टर्न स्कूल ऑफ थाट इज एवर एक्सपेंडिंग द कॉस्मास सदा विस्तार को प्राप्त होता बि, बि, बिग बैंग से चाइनीज स्कूल ऑफ थॉट दो विचार थे कि यह सदा स्टेशनरी है ना घटता है ना बढ़ता है और सनातन स्कूल ऑफ थॉट ये सुदर्शन चक्र की तरह घूमता है ऑर्बिटल इस ऑर्बिटिंग एवर वही यहां भी कह रहा हूं और इस तीसरे स्कूल को गुलामी के अंतराल खा गए और फिर जब नए नेता आए उन्होंने धर्म को ही शिक्षा से वर्जित किया संप्रदायों को अधिकार दे दिया ये विचित्र नाटक भी हुआ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक मजाक और वो भी संविधान में संविधान जैसे पवित्र ग्रंथ को कलंकित किया गया कि एक तरफ वो कह रहा है कि किसी से भेदभाव नहीं होगा और दूसरी तरफ वही संविधान भेदभाव कर रहा है बनाने वालों ने ही उसकी अवमानना कर डाली थी और सारा प्रबुद्ध समाज और हमारे कानूनी दान कभी इसको देख नहीं पाए कितनी विचित्र बात है और इसके ऊपर कभी उंगली भी नहीं उठाए व्हाट इज ऑल दिस सारी दुनिया में संविधान है सभ्य देशों में कहीं भेदभाव नहीं है हमसे ज्यादा संप्रदाय और लोग रहते हैं और कहीं पर भी अविश्वास नहीं है क्योंकि यह अविश्वास संविधान उत्पन्न कर रहा है अल्पसंख्यकों को संरक्षण चाहिए क्यों क्योंकि बहुसंख्यक हिंसक हैं हत्यारे हैं बदमाश हैं पाजी हैं इसीलिए तो संरक्षण चाहिए ये असभ्य है और बहुसंख्यकों ने माना है कि हाँ ये सही बात है इसीलिए तो संरक्षण की बात वो भी कर रहे हैं ये बड़ी विचित्र बात है यदि धर्म ने भी यही किया होता तो आज इस संस्कृति का कहीं अता पता ना होता संप्रदाय सर उठाते रहे हम उन्हें फिर लपेट कर धर्म में लाते रहे ऐसा ना हो कि गंगा ही खो जाए और मठ रह जाएं बाकी सब प्यासे मर जाएंगे एक कम्युनल स्कूल ऑफ थाट बना करके इस देश के पवित्रतम ग्रंथ संविधान को हमारे नेताओं ने रख दिया सारे विश्व में मदद मिलती है गरीब बच्चे को भी उसी भाव से जैसे एक नागरिक के बेटे को देते हैं वैसे ही वहां प्रवासी नौकरी कर रहे विदेशी के बच्चे को भी वही मदद मिलती है न कि जात पे और पात पे भेदभाव पे और सभी सब सभ्य राष्ट्रों में है। लेकिन हमारे विद्वानों को कभी दिखा नहीं है धृत राष्ट्र ने अभी भी इस देश को छोड़ा नहीं है और इस देश ने आज भी धृत राष्ट्र और दुर्योधन की ही राह पकड़ी है कुछ नसीहत नहीं ली है कुछ जानना नहीं चाह बड़ी विचित्र बात है कि जिन्हें संविधान तोड़े उन्हें परमेश्वर भी क्या जोड़े गाली धर्मों को है मंदिरों को और मस्जिदों को है जबकि गाली का काम कर रहा इस देश का संविधान पार्लियामेंट में बैठकर और सारा प्रभु समाज फूल माला लिए उधर भाग रहा क्या बात है और कोई भी इसके कानूनी रूप को इसके व्यवहारिक रूप को देखना नहीं चाहता कि भाई थोड़ी निगाह डाल के तो देख सारी दुनिया के भी संविधान पढ़ ले ये कहां ये क्या है ये और इसके एप्लीकेशन तो देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ना कोई नहीं जानना चाहता जो इसमें जो भेदभाव बढ़ रहा है अब वो इस देश में वो बढ़ेगा या घटेगा तो कल ये देश कितने टुकड़ों में बटेगा आज आप सब गाते हैं दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा प्रजातंत्र कहां है प्रजा और कैसा है तंत्र अरे अब तो प्रधानमंत्री सीना तान के कहता है देखो हम तीन साल गवर्नमेंट चला पाए देश नहीं गवर्नमेंट तो क्या ये प्रजातंत्र है उन नेताओं की नैतिकता यह है कि बहुत बड़ा काम कर दिए जो तीन साल लूटपाट करके चल तो पाए नहीं तो अब कब के गिर गई होती सरकार आज सरकारें गिर रही हैं कल देश भी गिर जाएगा बट जाएगा टुकड़े हो जाएंगे इसके यदि सोचने वाले नहीं जागे तो इतनी बड़ी अंधता बड़ी आश्चर्यजनक है और पचपन साल से उड़े हैं विचित्र बात है और सबके पास डिग्रियां हैं कानून जानते हैं संविधान पढ़े हुए हैं नेतागिरी कर रहे हैं और कुछ सोचना नहीं चाहता आप हम अपने विषय में आते हैं एक उदाहरण दिया है हा हमारे इससे कुछ लेना देना नहीं तो कहा सबको प्रकट किया ब्रह्मा जी ने और उनसे कहा कि जाकर धरती पर जीवन को प्रकट करें सभी ऋषियों से कहा देवताओं से कहा सबने मना कर दिया तो बेचारे ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या हो तो उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा कि वो उत्पत्ति करें इसकी चर्चा लगभग सभी ग्रंथों कथाओं के विस्तार की जगह तत्वों के ही विस्तार में रहेंगे और प्रयास करेंगे कि कथा की रोचकता बनी रहे और सबको समझ में भी आए दक्ष प्रजापति से कहा को भी उन्होंने मनसा प्रकट किया उसकी पत्नी को भी प्रकट किया ऋषियों को प्रकट किया हाँ सारे मुनि और ऋषि प्रकट हुए और अब अप, अपनी ही कल्पनाओं से उन्होंने सबको प्रकट किया लेकिन सब ने आकाश छोड़कर क्षीर सागर छोड़ने को मना कर दिया कि वो हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे ये एक कथा है तो उसमें दक्ष प्रजापति उत्पत्ति के लिए राजी हुए दक्ष का अर्थ होता है चतुर सियाना और प्रजापति प्रजा का पालक अर्थात मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला मन तो कौन बने चतुर मन को बनाया ये मन ना भटके, तो हम भयंकर भूले करते हुए भी अनजान क्यों बने रहे और हम अपराध को ही अमृत क्यों बताए और इस मन ने कल्पनाओं को इच्छाओं को अतृप्तियों को जन्ना जन्मना शुरू कर दिया और ये ईश्वर को भी चुनौती देने लग गया आज हम भी तो दे रहे हैं हमें ईश्वर से धर्म से संत सन्यासी से क्षणिक भले लगा हो जाए कि स्वामी जी हैं बाद में तो धंधा ही प्रदान है क्या बात है दो मिनट तक हम मंदिर में भी भक्त रह सकते हैं फिर जो हम हैं वही तो रहेंगे फिर वही शुरू कर देंगे जो झा करते रहे <laughs> क्यों क्योंकि हम मन के आधीन हैं। ना और ब्रह्मा जी के पैर के अंगूठे से जबरदस्ती प्रकट हो गया था ये प्रजापति ब्रह्मा जी इसे उत्पन्न नहीं कर रहे थे सबको किया लेकिन दक्ष को ही नहीं किया था तो ये जबरदस्ती जब वो सो रहे थे तो उनके अंगूठे से प्रकट होकर कहने लगा कि मैं भी तो आपका बेटा हूं और आप मेरा ध्यान ही नहीं देते हो लीजिए मैं खुद प्रकट हो गया ये यूं प्रकट हुआ था हाँ कथा में विस्तार की कथाएं आप लोग कथावाचकों से सुनते हैं जब ये पूरी कथा तुम मेरी तरफ तो ध्यान नहीं देते हो सबको प्रकट किया और मेरे ही साथ ही अन्याय कर रहे हो मैं अपने आप प्रकट हो गया तो उनके सोते समय असावधानी से उनके पैर के अंगूठे से ये दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुआ और इसने दक्ष प्रजापति से ही जीव की अलब आगे लीलाएं कथाएं शुरू हुईं ये एक अब यहां से हटके थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं। कथाओं में जो इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति है ये उत्पत्ति आगे बढ़ी दक्ष प्रजापति से नाना पृथ्वी पर शरीर धारियों को प्रकट किया गया एक बहुत लंबी चौड़ा एक समय के अंतराल है जो अरबों खरबों सालों के हैं, क्योंकि समय की कोई सीमा नहीं है और समय की कोई इकाई भी नहीं होती समय असीम होता है इसकी कोई माप या परिभाषा नहीं होती है टाइम रिमेन्स अनडिफाइंड इसको हम डिफिनेशंस में लाते हैं डिफाइन करते हैं अपने अपने ढंग से पृथ्वी पर भी हमने समय की गणना या किसी भी ग्रहों पर गणना को उनकी परिक्रमाओं से बांधा है एन ऑर्बिट इज ईयर परिक्रमा ही वर्ष का प्रमाण है जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है हम उसे एक वर्ष कह देते हैं वर्ष अपने में कुछ नहीं है ये तो हमने एक सांकेतिक भाषा एक सुदर्शन भाषा बनाई है सुदर्शन चक्र की भांति है कि जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है यह पृथ्वी का एक वर्ष है और उसी प्रकार जितनी देर में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है वो चंद्रमा का एक वर्ष है तो चंद्रमा का, तो का एक साल पृथ्वी के बारह साल के बराबर है लगभग